श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पंचानबे दो अक्टूबर अठारह सौ चौरासी कर्म त्याग कब शाम हो गई दक्षिण के बरामदे में और पश्चिम वाले गोल बरामदे में दीपक जलाए जा चुके हैं श्री रामकृष्ण के कमरे का प्रदीप जला दिया गया कमरे में धूप दी गई श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए माता का नाम ले रहे हैं कमरे में मास्टर श्रीप्रिय मुखर्जी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 निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर उनसे कहने से ही काम बन जाएगा कहो हे ईश्वर तुम कैसे हो यह मुझे समझा दो मुझे दर्शन दो वे अंदर भी हैं और बाहर भी अंदर भी वे ही हैं इसीलिए वेद कहते हैं तत्त्वमसि और बाहर भी वे ही हैं माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं परंतु वस्तुता हैं वे ही इसलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता है ओम तत्सत दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है इसलिए कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इससे निर्जन में उन्हें पुकारना अच्छा है गीता सब ना पढ़ने से भी काम चलता है दस बार गीता गीता कहने से जो कुछ होता है वही गीता का सार है अर्थात त्यागी हे जीव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 कोई काम करने वाले हैं श्री राम पर बड़ी भक्ति है श्री राम भावावेश में हरि से तुम अपनी माँ से पूछकर मंत्र लेना श्रीयुत्प्रिय से मैं इनसे हरि से कह भी न सका मंत्र तो मैं देता ही नहीं हूँ तुम जैसा ध्यान जब करते हो वैसा ही करते रहो प्रिय जो आज्ञा गया श्री राम और मैं इस अवस्था में कह रहा हूँ बात पर विश्वास करना देखो यहाँ ढोंग इत्यादि नहीं है मैंने भावावेश में कहा माँ जो लोग यहाँ अंतर की प्रेरणा से आते हैं वे सिद्ध हों सीती के महेंद्र वैद्य बरामदे में आकर बैठे वे श्रीयुत रामलाल हाजरा आदि से के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अपने आसन से उन्हें पुकार रहे हैं महेंद्र महेंद्र मास्टर जल्दी से वैद्यराज को बुला लाए श्री रामकृष्ण कविराज से बैठो जरा सुनो तो सही वैद्यराज कुछ लज्जित से हो गए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 जब चले जाते हैं तब उन्हें निकालते हैं कबूतर मटर खाता है तो जान पड़ता है निगलकर हजम कर गया परंतु नहीं गले के भीतर रखता जाता है गले में मटर भरे रहते हैं सब काम छोड़कर तुम्हें चाहिए कि संध्या समय उनका नाम लो अंधेरे में ईश्वर की याद आती है यह भाव आता है कि अभी तो सब दिख पड़ रहा है किसने ऐसा किया मुसलमानों को देखो